श्री द्वारका खंड ग्यारहवां अध्याय गज और ग्राह बने हुए मंत्रियों का युद्ध और भगवान विष्णु के द्वारा उनका उद्धार नारद जी कहते हैं राजन कुबेर के दोनों मंत्री ब्राह्मण के साथ से मोहित होकर अत्यंत नीन दुखी हो गए उस यज्ञ में साक्षात भगवान विष्णु पधारे थे वे अपनी शरण में आए हुए उन दोनों मंत्रियों से बोले श्री भगवान ने कहा मेरी अर्चना से युक्त इस यज्ञ में तुम दोनों को दुख उठाना पड़ा है ब्राह्मणों की कही हुई बात को टाल देने या अन्यथा करने की शक्ति मुझमें नहीं है तुम दोनों ग्राह और हाथी हो जाओ जब कभी तुम दोनों में युद्ध छिड़ जाएगा तब मेरी कृपा से तुम दोनों अपने पूर्ववर्ती स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे नारद जी कहते राजन भगवान विष्णु के यो कहने पर राजा राजाधिराज कुबेर के वे दोनों मंत्री ग्राह और हाथी हो गए परंतु उन्हें अपने पूर्वजन्म की बातों का स्मरण बना रहा घंटानाथ ग्रह हो गया और सैकड़ों वर्षों तक गोमती में रहा वह बड़ा विकराल अत्यंत भयंकर तथा रौद्र रूप धारण किए रहता था पार्श्वमौली रैवतक पर्वत के जंगल में चार दांतों वाला हाथी हुआ उसके शरीर का रंग काजल के समान काला था उसके पृष्ठभाग की ऊंचाई सौ धनुष के बराबर थी वंजुल कुरब कुंद बदर वेद बाँस केला भोजपत्र का पेड़ पचनार विजयसार अर्जुन मंदार बकायन अशोक बरगद आम चंपा चंदन कटहल गूलर पीपल खजूर बिजौरा नींबू चिरौजी आमड़ा आम्र तथा क्रमोक क्रमुक पुगी फल के वृक्षों से परिमंडित रैवत रैवतक के विशाल वन में वह महागजराज बिचरा करता था एक समय वैसाख मास में वह गजराज पर्वती कंदरा से निकलकर अपने गढ़ों के साथ चिघाड़ता हुआ गोमती गंगा में स्नान के लिए आया बहुत देर तक जल में स्नान करके इधर उधर सूर घुमाते हुए उस गजराज ने अपने सूर के जल से हाथियों के सभी छोटे, छोटे छोटे बच्चे को नहलाया वह महाबलिष्ठ महान ग्राह भी दैव की प्रेरणा से उसी जल में विद्यमान था उसने दैव की प्रेरणा से रोज से भरकर उस गजराज का एक पैर पकड़ लिया वह बलून मत गजराज को अपने घर में खींच ले गया फिर हाथी भी उसे खींचकर जल के बाहर ले आया तत्पश्चात उसने पुनः हाथी को खींचा हसनिया और उसके बच्चे उस गजराज को संकट से हसनिया और उसके बच्चे उस गजराज को संकट से उबारने में समर्थ थे असमर्थ थे इस प्रकार युद्ध करते और परस्पर एक दूसरे को खींचते हुए उन दोनों के पचपन वर्ष व्यतीत हो गए सत्पुरुषों के नेत्रों के समक्ष यह घटना घटित हो रही थी इस प्रकार कष्ट में पड़कर काल पास के वचीभूत हो पूर्वजन्म की बातों के स्मरण करने वाला व वा महान गजराज प्रेम लक्षणा भक्ति से श्रीहरि के चरणों का आश्रय ले उन्हीं का चिंतन करने लगा गजेंद्र बोला हे श्री कृष्ण हे कृष्ण अर्जुन के सखा तथा हे श्याम शरीर धारण करने वाले देवेश्वर विष्णुदेव आप कृष्ण को मेरा प्रणाम प्राप्त हो हे पूर्ण प्रभो हे परम पावन पुण्य कृते हे परमेश्वर पाप के पास से मेरी रक्षा करो रक्षा करो श्री कृष्ण कृष्ण सख कृष्ण वपुर दृष्णा ते प्रणतिरस्त सुरेश विष्णु पूर्ण प्रभो परम पावन पुण्य कृते म पाहि पाहि इस पाप कहते राजन प्रकार ग्रह ने जिसका पैर पकड़ लिया था उस हाथी को अपना स्मरण करता जान दीन श्री हरि गरुण पर आरूढ़ हो बड़े वेग से दौड़े आए उन्होंने स्वयं ही गरुण से उतरकर दौड़ते हुए उस ग्रह पर चक्र चलाया चक्र के वहां पहुंचने के पहले ही ग्राह का वह अद्भुत मस्तक उसके धर से कटकर अलग हो गया जैसे दीनता के प्राप्त होते ही धन चला जाता है इसके बाद वह चक्र गोमती के कुंड में महान शब्द करता हुआ गिरा उसने वहां के समस्त प्रस्तर समूहों को चक्र से चिन्हित कर दिया उसकी नेम की नगर से वहां कल्याणकारी चक्र तीर्थ प्रकट हो गया राजन उस चक्र तीर्थ के दर्शन से ब्रह्म हत्या छूट जाती है मस्तक कट जाने से ग्राह ने अपना पूर्व रूप धारण कर लिया और श्री कृष्ण के अनुग्रह से उस हाथी का दिव्य रूप हो गया फिर श्रीहरि की परिक्रमा नमस्कार और स्तुति करके हाथ जोड़े हुए वे दोनों कुबेर मंत्री पुनः अपने स्थान को चले गए देवता लोग फूल बरसाते हुए जय जयकार करने लगे भगवान प्रकृति से परे विद्यमान अपने साक्षात धाम में चले गए जो नरश्रेष्ठ चक्र तीर्थ की इस कथा को सुनता है वह चक्र तीर्थ में स्नान करने का फल पाता है इसमें संशय नहीं है जो एकाग्रचित्त हो गज और ग्राह की इस पुण्यमयी कथा को सुनता है उसके बुरे स्वप्न नष्ट हो जाते हैं तथा निश्चय ही उसे अच्छे स्वप्न दिखाई देते हैं इस प्रकार से गर्गसहिता में द्वारका खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में चक्र तीर्थ की उत्पत्ति के प्रसंग में गज और ग्राह का साप से उधार नामक ग्यारहवां अध्याय पूरा हुआ